मंत्र और सुमिरन की कला ट्रैक आर्थ सपनों की शक्ति मंत्र में लीन। शो ठॉक शिव सूत्र नंबर टू सुषु्तुग संित ज्ञान जागृत स्वप्नों विक अविवेको माया मया सतोता अर्थात जागृत स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को प्रथक रूप से जानने से तुर्यावस्था का भी ज्ञान हो जाता है ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है विकल्प ही स्वप्न है अविवेक अर्थात स्वाबोध का अभाव मायामय सुषुप्ति है तीनों का भोक्ता वीरेश कहलाता है ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है बाहर की वस्तुओं के ज्ञान का बना रहना जागृत अवस्था है विकल्प ही स्वप्न है मन में विचारों का तंतुजाल विकल्पों का कल्पनाओं का फैलाव स्वप्न है अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव सुसुप्ति है ये तीन अवस्थाएं हैं जिनमें हम गुजरते हैं लेकिन जब हम एक से गुजरते हैं तो हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। <laughs> जब हम दूसरे में पहुंचते हैं तो हम दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। जब हम तीसरे में पहुंचते हैं तो तीसरे के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए हम तीनों को अलग अलग नहीं देख पाते अलग देखने के लिए थोड़ा फासला चाहिए परिपेक्ष चाहिए अलग देखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए तुम्हारे और जिससे तुम देखते हो दोनों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान चाहिए तुम आईने में भी अगर बिल्कुल सिर लगा के खड़े हो जाओ तो अपना प्रतिबिंब न देख पाओगे थोड़ी दूरी चाहिए और तुम इतने निकट खड़े हो जाते हो जागृत के स्वप्न के सुसुप्ति के कि तुम बिल्कुल एक ही हो जाते हो तुम उसी के रंग में रंग जाते हो और ये दूसरे के रंग में रंग जाने की आदत हमारी इतनी गहन हो गई है कि हमें पता भी नहीं चलता और इसका शोषण किया जाता है अगर तुम हिंदू हो और तुमसे कहा जाए कि मस्जिद खड़ी इसमें आग लगा दो तुम हजार बार सोचोगे विचार करोगे कि ये क्या उचित है और मस्जिद भी उसी परमात्मा के लिए समर्पित है ढंग होगा और सीढ़ी का रंग होगा और रास्ते की व्यवस्था होगी और लेकिन मंजिल वही है लेकिन हिंदुओं की एक भीड़ मंदिर मस्जिद को आग लगाने जा रही हो तुम उस भीड़ में हो तब तुम नहीं सोचते क्योंकि तुम भीड़ के रंग में रंग जाते हो तब तुम मस्जिद को जला दोगे और बाद में कोई अगर तुमसे पूछेगा कि तुम ये कैसे कर सके तो तुम भी सोचोगे और कहोगे कि आश्चर्य है कि मैं कैसे कर सका अकेले तुम ये ना कर पाते लेकिन भीड़ में तुम क्यों खो गए क्योंकि खोने की तुम्हारी आदत है कोई मुसलमान इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है कोई हिंदू इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है किसी अकेले आदमी ने इतने पाप नहीं किए जितने भीड़ ने पाप किए क्यों क्योंकि भीड़ तुम्हें रंग देती है तुम भीड़ के रंग में एक हो जाते हो अगर भीड़ क्रोध से भरी है तुम अचानक पाते हो तुम्हारे भीतर क्रोध जग रहा है अगर भीड़ रो रही है चीख रही चिल्ला रही तो तुम रोने चीखने चिल्लाने लगते हो अगर भीड़ प्रसन्न है तुम अपना दुख भूल जाते हो प्रसन्न हो जाते हो ख्याल करो तुम किसी के घर गए हो कोई मर गया है वहां अनेक लोग रो रहे हैं अचानक तुम पाते हो तुम्हारे भीतर भी रुदन उठा रहा है शायद तुम सोचते होगे कि तुम बड़े करुणावान हो शायद तुम सोचते हो कि तुम बड़ी दया और प्रेम से भरे हुए व्यक्ति हो शायद तुम सोचते हो कि सहानुभूति के कारण ये आंसू आ रहे हैं तो तुम गलती में हो क्योंकि घर भी तुमने ये खबर सुनी थी कि वो आदमी मर गया तब तुम्हें कुछ भी ना हुआ था क्योंकि तुम अकेले थे तब तुमने सोचा होगा कि ठीक है मरना जीना लगा ही रहता बजाय इसके कि आदमी मर गया इससे तुम्हें दुख होता तुम्हें यही झंझटाई होगी कि अब जाना पड़ेगा और संवेदना प्रकट करनी पड़ेगी अब 25 दूसरे काम थे अब एक और पद्रव बीच में आ गया और ये आदमी था ही ऐसा बेवक्त मरा कोई वक्त था आज मरने का ये तुम्हारे विचार रहे होंगे लेकिन तुम जब घर में पहुंचोगे और वहां तुम लोगों को रोते देखोगे भीड़ जब वहां दुखी हो रही होगी तुम अचानक पाओगे तुम्हारे भीतर भी बड़े भाव उठ ये भाव दो कोड़ी के और खतरनाक है क्योंकि भीड़ तुम्हें रंगे दे रही है तुम अपने को बचाना ऐसी सहानुभूति किसी मतलब की नहीं जो भीड़ से आती हो जो तुम्हारे हृदय से ना आती हो तुमने देखा कि दुखी बेचैन परेशान लोग भी होली के हुल्लड़ में बड़े आनंदित दिखाई पड़ने लगे वो भी नाचने गाने लगते गुलाल उड़ाने लगते जिनकी जिंदगी में गुलाल बिल्कुल भी नहीं है और जिनकी जिंदगी में कभी कोई खुशी कोई गीत नहीं देखा गया अचानक रास्तों पर रंग फेंक रहे हुआ क्या इनको ये आदमी कल चला जा रहा था मरा मरा इसका पैर नहीं उठ रहा था इसकी जिंदगी ऐसी थी जैसे सुसुप्त और यही आदमी आज नाच रहा है भीड़ ने रंग दिया इसे साधक को भीड़ से सावधान होना चाहिए तुम अपनी आवाज खोजो अपना स्वर खोजो भीड़ तुम्हें सदा से धक्के दे रही है और तुम भीड़ के साथ जो भीड़ तुम्हें बनाती है वही तुम हो जाते हो यह क्यों हो पाता है यह इसलिए हो पाता है कि तुम पृथकता अपनी अनुभव नहीं करते और जहां भी तुम्हें अपनी पृथकता खोने का मौका मिलता है तुम तत्क्षण खो देते हो तुम उधार बैठे हो कि कहीं भी डूब जाओ नींद आई तो नींद में डूब गए जागृत आया तो जागृत में डूब गए स्वप्न आया तो स्वप्न में डूब गए लोग दुखी हैं तो तुम दुखी हो गए लोग सुखी हैं तो तुम सुखी हो गए तुम हो या सिर्फ तुम एक डूबने का बिंदु तुम्हारा कोई अस्तित्व है तुम्हारा कोई केंद्र है उस केंद्र का नाम ही आत्मा है अपने अस्तित्व को जगाओ डूबने से बचो इसलिए सारे धर्म शराब के विरोध में है शराब में ऐसी कोई खराबी नहीं लेकिन सभी धर्म विरोध में कारण कुल इतना ही है कि वो डूबने का रास्ता है सभी धर्म जगाने के पक्ष में और जो आदमी शराब पी रहा है वह डूब रहा है जो जो चीजें डुबाती हैं तुम्हें जिन जिन चीजों से तुम और भी ज्यादा मूर्छित होते हो तुम वैसे ही काफी मूर्छित हो रत्ती भर तुम में जरा सा होश है तुम उसी को भी खोने के लिए तैयार रहते हो और आश्चर्य की बात तो यह है कि जब भी तुम उसे खो देते हो तभी तुम प्रसन्न होते हो तुम जैसा मूल खोजना असंभव क्योंकि जब तुम उसे खो देते हो तभी तुम कहते हो कि बड़ा आनंद क्यों? क्योंकि वो जो थोड़ा सा होश है वो तुम्हें जिंदगी की समस्याओं को देखने में सहायता देता है वो तुम्हें जिंदगी के प्रति चैतन्य बनाता है और चिंता से भरता है वो तुम्हें होस से भरता है कि तुम होश में नहीं हो वो जो छोटा सा तुम्हारे भीतर किरण है वो तुम्हारे अंधकार को प्रकट करती जो कि गहन है तुम उस किरण को भी बुझा देना चाहते हो कि न रहेगी किरण न रहेगा बांस न बजेगी बासरी न रहेगी किरण ना अंधेरे का पता चलेगा क्योंकि उस किरण की वजह से अंधेरा पता चलता है हटाओ इस किरण को पीलो लो शराब डूब जाओ किसी भीड़ के उपद्रव में राजनीति में इसमें उसमें कहीं भी अपने को लगा दो ताकि तुम अपने को भूल जाओ पश्चिम के मनोवैज्ञानिक लोगों को कहते हैं कि तुम अगर अपने को भुला सको तो ही तुम स्वस्थ रह सकोगे और पूरब के धर्म गुरुओं ने कहा है कि तुम अपने को जगा सको तो ही तुम स्वस्थ हो सकोगे बड़ी उल्टी बातें लेकिन दोनों बातें सार्थक हैं पश्चिम का मनोवैज्ञानिक तुम जैसे हो उसको स्वीकार करता है तुम जैसे हो ऐसे ही तुम रह सको जी सको किसी तरह गुजार सको जिंदगी उसमें सहायता पहुंचाता है वो ठीक कह रहा है वो कह रहा है किसी तरह अपने को बुला दो ज्यादा चैतन्य खतरनाक है क्योंकि तुम चिंता से भर जाओगे क्योंकि तब तुम्हें सब चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी और कुछ भी ठीक नहीं है इस जिंदगी में सब गड़बड़ है सब अस्तव्यस्त है तो बेहतर तुम आंख बंद कर लो प्रसन्न रहो क्या जरूरत है इस सारे समस्या को देखने की लेकिन पूरब के धर्मगुरु तुम्हें स्वीकार करते हो कहते हैं तुम तो रुग्ण हो तुम तो विक्षिप्त हो ही तुम्हें पहले शांति की जरूरत नहीं है कोई चिंता नहीं अगर चिंता बढ़े और तुम्हारे भीतर बेचे नहीं कोई हर्ज नहीं क्योंकि उसी के द्वारा तुम बदलोगे क्रांति होगी ये तो ऐसा है जैसे एक आदमी कैंसर से पड़ा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते तो हम उसको मारफिया देते कि तुम अपना आराम से तो पड़े रहो लेकिन पूरब के धर्मगुरु कहते हैं मारफिया से जीवन क्रांति नहीं होती जगाओ रूपांतरण हो सकता है और आदमी जैसा है यह उसकी अंतिम अवस्था नहीं यह उसकी प्रथम अवस्था तक नहीं यह तो यात्रा के बिल्कुल बाहर ही खड़ा है द्वार के अभी इसने भीतर प्रवेश भी नहीं किया महा आनंद की संभावना है लेकिन तुम जैसे हो सोए इससे महाआनंद नहीं होगा सुख और आनंद का फर्क समझ लो सुख उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण जाग गई है वो भी सो जाती तब तुम्हें कोई दुख पता नहीं चलता आनंद उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण है वो महासूरी हो जाती और अंधकार पूरक हो जाता है सुख नकारात्मक निगेटिव है दुख का पता ना चलना तुम्हारे सिर में दर्द है एस्प्रो की टिकिया सुख है आनंद नहीं क्योंकि एस्प्रो की टिकिया तुम्हें सिर्फ दर्द पता नहीं चलने देती वो तुम्हें बेहोशी दे देती तुम बीमार हो तुम परेशान हो जिंदगी चिंता से भरी है तुम शराब पी लेते हो फिर सब ठीक है दुखी शराबी जाता है शराब घर की तरफ लौटता है नाश्ता गाता तुम्हारी जो छोटी सी प्रकाश की किरण है उसे खोकर तुम सुख खरीदते हो उससे तुम्हें आनंद कभी भी ना मिलेगा क्योंकि सुख सिर्फ दुख का भूल जाना है विस्मरण और आनंद आत्मा का स्मरण है वो भूल जाना नहीं है वो पूरी स्मृति है कबीर ने उसे सुरती कहा है वो पूर्ण स्मरण ये सूत्र तुम्हें पूर्ण स्मरण की तरफ ले जाएंगे तो ध्यान रखना जो चीज बेहोश करती हो उससे बचना और बेहोश करने के इतने सुगम उपाय हैं कि तुम्हें पता भी नहीं तुम उनमें इतने ज्यादा ग्रस्त हो गए हो कि तुम्हें ख्याल भी नहीं एक आदमी खाने के पीछे पागल है वो खाते ही रहता है तुम्हें ख्याल नहीं है कि वो खाने से शराब का उपयोग कर रहा है ज्यादा भोजन निद्रा लाता है ज्यादा भोजन सुसुप्ति देता है इसलिए अगर किसी दिन तुमने उपवास किया तो रात तुम सो ना सकोगे क्योंकि तो भोजन की एक अपनी तंद्रा है तो जो आदमी चौबीस घंटे खाने में लगा है वो खाने के माध्यम से बेहोशी खोज रहा है एक आदमी महत्वाकांक्षा की यात्रा में लगा है वो कहता है कि जब तक करोड़ रुपए ना हो तब तक मैं रुकने वाला नहीं तब तक वो दीवाने की तरह लगा है सुबह हो रात हो दिन हो अंधेरा हो उजाला हो कुछ फिक्र नहीं उसके मन में एक गणित चल रहा है एक करोड़ उस एक गणित के प्रति समर्पित है उसे कोई चिंता नहीं घेरती उसे कोई चिंता नहीं बस उसको एक करोड़ उसको चिंता उस दिन घेरेगी जब एक करोड़ पाने में सफल हो जाए तब अचानक वो पाएगा कि बेकार गए अब क्या करना है? मैंने सुना है पागल में तीन आदमी बंद थे एक ही कोठरी में क्योंकि एक ही साथ पागल हुए थे तीनों पुराने साथ थे एक दूसरे को रंग दिया होगा एक मनोवैज्ञानिक उनका अध्ययन करने आया था तो उसने पागलखाने के डॉक्टर को पूछा कि इसमें नंबर एक की क्या तकलीफ है। उसने का ये नंबर एक एक रस्सी में लगी हुई गांठ को खोलने का उपाय कर रहा था और खोल नहीं पाया उसी में पागल हुआ और ये दूसरा क्या कर रहा था कि ये भी वही गांठ खोल रहा था रस्सी में लगी और खोलने में सफल हो गया और इसीलिए पागल हुआ वो मनोवैज्ञानिक थोड़ा हैरान हुआ उसने कहा ये तीसरे सज्जन इसने कहा ये वो सज्जन है जिनने गांठ लगाई थी कोई गांठ लगा रहा है कोई गांठ खोल रहा है कोई सफल हो जाता है कोई असफल हो जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सब पागल हो जाते लेकिन लोग गांठ लगाने खोलने में उलझे क्यों हैं अपने से बचने के लिए स्वयं से बचने की तरकीबें नहीं तो स्वयं का सामना करना पड़ेगा न कोई महत्वाकांक्षा है न दिल्ली जाना ना कोई राजनीति करनी ना कोई चुनाव लड़ना है न धन कमाने का कोई पागलपन है फिर आप अपने से कैसे बचोगे फिर कहीं ना कहीं खुद से मिलना हो जाएगा वो भय कि कहीं खुद से मिलना ना हो जाए उस हाथ पर कपते तुम सुनते हो बहुत कि आत्मा को जानो लेकिन अगर तुम खुद को समझोगे तो तुम आत्मा को जानने से बचने के सब उपाय करते हो कहते हैं बुद्ध पुरुष कि आत्मा को जानने से महाआनंद की वर्षा होती अमृत बरसता है कबीर कहते हैं कि बादल गरजते हैं अमृत के और अमृत बरसता है लेकिन ये घटना बहुत अंत में घटती है पहले तो बहुत दुख से गुजरना पड़ता है क्योंकि तुमने जितने धोखे दिए हैं जिंदगी में अनंत जन्मों में उन सब धोखों को तोड़ना पड़ेगा और हर धोखे के तोड़ने में दुख होता है हर धोखे को तोड़ने में दुख होता है क्योंकि धोखे ने एक मधुरता दी थी एक नींद दी थी एक बेहोशी दी थी और अब उसको तोड़ो और बिना उनको तोड़े तुम पहुंच ना पाओगे उस जगह जहां आकाश अमृत के बादलों से भर जाता है और जहां आनंद की वर्षा होती वो बीच का मार्ग ही तपश्चर्या है जागने से शुरू करो तुम्हारे तप को फिर स्वप्न में ले जाओ फिर सुसुप्ति में ले जाओ विकल्प स्वप्न है चित्त का विकल्पों से भरे रहना स्वप्न की दशा है तो यह मत सोचना कि तुम रात में ही सपना देखते हो तुम दिन में भी देखते रहते हो जरूरी नहीं कि तुम यहां बैठे हो तो तुम यहां बैठे हो। हो सकता है तुम मुझे सुन भी रहे हो और सपना भी देख रहे हो तुम्हारे भीतर 24 घंटे एक अंतरधारा सपने की चलती रहती जागने में भी, भी भीतर तो एक सपना तुम्हें घेरे ही रहता है कुछ ना कुछ चलता ही रहता कभी भी आंख बंद करो और तुम पाओगे कि भीतर कुछ चल रहा है यह हालत ऐसी है जिसे दिन में रात में तो आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं दिन में दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि सूरज के प्रकाश में ढक जाते इससे तुम ये समझना कि खो जाते वह अपनी जगह खोएंगे कहां जाएंगे कहां तो तुम किसी गहरे कुएं में चले जाना और गहरे कुएं में से खड़े होकर दिन में देखना तो तुम्हें तारे आकाश में दिन में भी दिखाई पड़ जाएंगे क्योंकि तारों को देखने के लिए अंधेरा चाहिए सूरज की रोशनी की वजह से तारे दिखाई नहीं पड़ते यही हालत सपने की है रात में ही सपने दिखाई पड़ते हैं ऐसा नहीं है लेकिन रात का अंधकार चाहिए आंख बंद हो तो दिखाई पड़ते दिन में आंखें खुली हैं 25 और काम करने जरूरी हैं। सपने तो भीतर बने रहते हैं दिखाई नहीं पड़ते दिन में भी तुम अगर आराम कुर्सी पर आंख बंद करके बैठ जाओ तत्क्षण देवा स्वप्न शुरू हो जाएगा वो चल ही रहा था वो भीतर चलता ही रहता है उसका एक अंतर सूत्र है इस अंतर सूत्र को तोड़ना बहुत जरूरी क्योंकि दिन में तुम तोड़ सको तो रात में तोड़ पाओगे दिन में ही ना तोड़ सके तो रात में कैसे तोड़ोगे सभी मंत्रों का उपयोग इस अंतर सूत्र को तोड़ने के लिए किया जाता है जैसे कि कोई एक आदमी को मंत्र दे दिया उसके गुरु ने कि तू काम कर बाजार जा सामान बेच खरीद लेकिन भीतर राम राम राम के अंतरध्वनि चलने थे ये क्या है अगर तुम काम करते वक्त भीतर राम की अंतरध्वनि चलने दो तो वो जो शक्ति सप्न बनती थी स्वप्न की धारा बनती थी वो राम की धारा बन जाए क्योंकि वही शक्ति है जो भीतर सपना बनती तो भीतर तुमने एक अपना ही सपना पैदा कर लिया राम राम राम राम बाहर तुम सब काम करते हो और भीतर तुम राम का अनुस्मरण करते हो तो वो जो शक्ति तुम्हारे भीतर खाली पड़ी सपना देखती थी वो राम का स्मरण बन जाएगी इससे कुछ राम नहीं मिल जाएंगे लेकिन सपने के तोड़ने में सहायता मिलेगी और जिस दिन तुम रात नींद में भी पाओगे कि सपना नहीं चल रहा बल्कि राम की धारा चल रही उस दिन समझ लेना कि दिन में सपना टूट गया तो मंत्र की सफलता नींद में पता चलती दिन में पता नहीं चलती कैसे पता चलेगी अगर तुम दिन भर राम का जप करते रहे हो तो रात सोते समय सपना पैदा नहीं होगा राम की धारा चलेगी ये धारा इतनी सघन हो सकती है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते स्वामी राम राम राम जपते रहते थे तो एक रात हिमालय में ठहरे वो अपने एक मित्र के पास सरदार पून सिंह के पास अकेली कोठी में थे दूर पहाड़ में बनी कोठी थी वहां कोई पास था भी नहीं मीलों तक सरदार पूर्ण को कुछ नींद नहीं आई कुछ मच्छर थे कुछ गर्मी थी तो वो बड़े हैरान हुए कि राम राम राम की आवाज चल रही कोठरी में स्वामी राम तो सो गए तो वो उठे थोड़ा भय भी लगा कि यहाँ कोई तीसरा आदमी तो है नहीं और ये राम की आवाज तो दिया ले के सब तरफ देखा है बाहर कोई भी नहीं है कमरे में फिर आए तो और हैरानी हुई कि बाहर आवाज कम सुनाई पड़ती कमरे में ज्यादा सुनाई पड़ती और जैसे राम की खाट के पास पहुंचे तो आवाज और ज्यादा सुनाई पड़ने लगी तो उन्होंने दिए से राम को देखा कि कहीं वो जाग के राम का स्मरण तो नहीं कर रहे तो वो तो गहरी नींद में सो रहे हैं गर्राटा आ रहा तो वो बहुत हैरान हुए करीब आके बैठ गए कांस लगा के सुनने लगे पूरे शरीर के रोए रोए से राम की आवाज अगर अनुस्मरण बहुत गहरा हो जाए तो यह घटना घटती है क्योंकि सपने में बड़ी ऊर्जा नष्ट हो रही है तुम्हारे सपने मुफ्त तुम्हें नहीं मिले उनमें है कुछ भी नहीं लेकिन कीमत बहुत चुकानी पड़ी क्योंकि रात भर तुम सपना देखते हो अभी सपने पर बड़ी वैज्ञानिक शोध होती है तो वैज्ञानिक कहते हैं कि रात में हर आदमी साधारण स्वस्थ आदमी कम से कम आठ सपने देखते और एक सपने का अंतराल करीब करीब पंद्रह मिनट का होता है एक सपना पंद्रह मिनट तो आठ सपने का मतलब हुआ कि कम से कम दो घंटे रात सपना देखा जा रहा है और ये बिल्कुल सामान्य स्वस्थ आदमी जिसमें कोई मानसिक विकार नहीं ऐसा आदमी खोजना मुश्किल आम आदमी तो रात के आठ घंटे की नींद में करीब करीब छह घंटे सपना देखता ये छह घंटे जो सतत सपने की धारा भीतर चल रही है इसमें तुम्हारी शक्ति नष्ट हो रही है, ये मुफ्त नहीं है ये तुम खरीद रहे हो अपने जीवन को देकर मंत्र इस शक्ति को राम में केंद्रित कर लेता है या कृष्ण में या क्राइस्ट में या ओंकार में कोई भी शब्द काम दे देगा कोई जरूरत नहीं भगवान का नाम खुद का नाम भी अगर तुमने दोहराया तो काम दे देगा अंग्रेज कवि हुआ टेनिसन उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुझे बचपन से ही न मालूम कैसे ये हो गया कि जब मुझे नींद ना आती थी तो मैं अपने को जोर जोर से कहता था टेनिसन टेनिसन टेनिस और मुझे नींद आ जाती फिर मुझे तरकीब हाथ पड़ गई कि जब भी मैं बेचैन होता तो मैं भीतर कहता टेनिसन टेनिसन टेनिसन मेरी बेचैनी खो जाती फिर मैंने इसका मंत्र बना लिया अपना ही नाम भी अगर तुम लोगे तो उतना ही लाभ हो सकता हालांकि होगा नहीं क्योंकि तुम्हें अपने नाम पे उतना भरोसा नहीं हो सकता <laughs> बाकी फर्क कुछ भी नहीं राम कहो रहीम कहो को से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी नाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल नाम का नहीं शब्द सभी एक जैसे और सभी नाम परमात्मा के तुम्हारा नाम भी कोई भी एक शब्द को पकड़ के अगर दोहराया जाए तो उसका एक संगीत भीतर पैदा हो जाता है एक ध्वनि पैदा हो जाती है। उस ध्वनि में स्वप्न की जो ऊर्जा है वो लीन हो जाती मंत्र स्वप्नों को नष्ट करने के उपाय हैं। उनसे कोई परमात्मा को नहीं पाता है। लेकिन स्वप्न को नष्ट करना परमात्मा को पाने के मार्ग पर बड़ा कदम है मंत्र एक प्रक्रिया एक विधि है एक औजार है एक हथौड़ी है जिससे हम सपनों को चकनाचूर कर देते और सपने भी क्या हैं शब्द हैं इसलिए शब्दों की हथौड़ी उन्हें चकनाचूर कर सकती उनके लिए कोई लोहे की असली हथौड़ी भीतर ले जाने की जरूरत भी नहीं नकली है नकली हथौड़ी काम कर देगी नकली बीमारी के लिए असली दवाई हमेशा खतरनाक नकली बीमारी के लिए नकली दवाई ही उचित होती क्योंकि वही उसको नष्ट कर सकती स्वप्न क्या है विकल्प है और मंत्र क्या है मंत्र संकल्प है वो भी विकल्प का ही एक रूप है लेकिन स्वप्न बदलते हुए हैं क्षण मंत्र सतत है और एक ही है धीरे दीर धीरे सभी स्वप्नों की ऊर्जा मंत्र में लीन हो जाती है और जिस दिन रात्रि में नींद में भी स्वप्न ना आए मंत्र चलने लगे तुम समझना कि तुमने स्वप्न पर विजय पा ली तुम समझना कि तुम्हारा सपना टूटा सत्य शुरू हुआ उसके बाद सुसुक्ति में प्रवेश हो सकता है लेकिन तुम उल्टा ही कर रहे हो तुम विकल्पों को शक्ति देते हो तुम्हारे भीतर व्यर्थ के विचार चलते हैं उनको भी तुम साथ देते हो बैठे हो खाली तो यही सोचने लगते हो कि अगले इलेक्शन में खड़े हो जाए फिर सपना शुरू हुआ फिर राष्ट्रपति से हुए बिना काम नहीं चलेगा फिर तुम सपने में राष्ट्रपति हो जाते हो स्वागत समारोह हो रहे हैं और तुम इस सब को रस ले रहे हो और तुम कभी भी नहीं सोचते कैसी मूर्ता है क्या तुम कर रहे हो तुम एक व्यर्थ के विकल्प को ऊर्जा दे रहे हो सांस दे रहे हो और ऐसे ही व्यर्थ के विकल्पों से भरा हुआ तुम्हारा चित्त है अगर हम आदमी के जीवन की पूरी खोजबीन करें तो निन्यानबे प्रतिशत इसी तरह के सपनों में खो जाता धन के सपने साम्राज्य के सपने शक्ति के सपने तुम पाधी लोगे तो क्या मिलेगा अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध प्रेसिडेंट हुआ काल्विन कोलिच बड़ा शांत आदमी था भूल से ही वो राष्ट्रपति हो गया क्योंकि उतने शांत आदमी उतनी अशांत जगहों तक पहुंच नहीं सकते वहां पहुंचने के लिए बिल्कुल पागल दौड़ चाहिए वहां जो जितना ज्यादा पागल वो छोटे पागलों को दबा के आगे निकल जाता कुलिच कैसे पहुंच गया ये चमत्कार है बिल्कुल शांत आदमी था ना बोलता ना चालता कहते हैं किसी किसी दिन ऐसा हो जाता कि दस पांच शब्दों से ज्यादा ना बोलता जब दोबारा फिर राष्ट्रपति के चुनाव का समय आया तो मित्रों ने कहा कि तुम फिर खड़े हो जाओ उसने कहा कि नहीं तो उन्होंने कहा कि क्या बात है पूरा मुल्क राजी है तुम्हें फिर से राष्ट्रपति बनाने को उसने कहा अब नहीं एक बार भूल हो गई काफी पहुंच के कुछ भी ना पाया अब पांच साल और खराब मैं न करूंगा और फिर राष्ट्रपति के आगे बढ़ती का कोई उपाय भी नहीं जो रह चुके रह चुके अब उसके आगे जाने की कोई जगह भी नहीं है जगह होती आगे तो शायद सपना बना रहता इसलिए तुम्हें पता नहीं जो लोग सफल हो जाते हैं सपनों में उनसे ज्यादा असफल आदमी खोजना मुश्किल है क्योंकि सफलता के आखिरी कगार पर उन्हें पता चलता है जिसके लिए दौड़े भागे पा लिया यहां कुछ भी नहीं यद्य अपनी मूर्ता छिपाने को वो पीछे जो लोग अभी भी दौड़ रहे हैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहते हैं हाथ हिलाते रहते विजय का प्रतीक बताते रहते वो हाड़ में और विजय का प्रतीक बताते रहते जो पीछे ना समझ अभी और दौड़ रहे हैं अगर दुनिया के सभी सफल लोग ईमानदारी से कहते कि उनकी सफलता से उन्हें कुछ भी ना मिला है तो बहुत से व्यर्थ सपनों की दौड़ बंद हो जाए लेकिन यह उनके अहंकार के विपरीत है कि वो कहें उन्हें कुछ भी नहीं मिला पीछे तो वो यही बताते रहते हैं कि उन्होंने परमानंद पा लिया है वो जिसकी पूंछ कट गई हो वो दूसरों की पूछ कटवाने का इंतजाम करता रहता अन्यथा पूछ कटा अकेला होगा तो बड़ी गिलानी होगी सबकी कट जाए जब भी तुम्हारे भीतर स्वप्न की धारा चले तब जरा जग के देखना कि क्या तुम कर रहे हो बच्चे शेख की कहानियां पढ़ते हैं वो सब कहानियां तुम्हारे संबंध में मन शेखचिल्ली है और जब तक तुम स्वप्न देखते हो तब तक तुम सेख चिल्ली रहोगे शेख चिल्ली का मतलब व्यर्थ के सपने देख रहा है और उन सपनों को सच मान रहा है भगवान न करे कि वो सपने सच हो जाएं क्योंकि उनको सच करने में बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी और जब वे सच हो जाएंगे तब तुम पाओगे उनसे कुछ भी न पाया हाथ राख लगती है सदा इस संसार की सभी सफलताएं राख में बदल जाती लेकिन जब तक राख हाथ में आती तब तक जीवन हाथ से निकल चुका होता है लौटने का उपाय नहीं होता और तब तो सिर्फ छिपाने की बात रह जाती है कि लोगों से छिपा लो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया तुम बड़े सार्थक हो गए हो तुमने कुछ छिपा लिया है विकल्प ही स्वप्न है इन विकल्पों को शक्ति मत देना और जब भीतर स्वप्न चले हिला के अपने को जगा लेना और स्वप्न को तोड़ देना जितने जल्दी हो सके मंत्र उपयोगी हो सकता है स्वप्न को तोड़ने मंत्र के संबंध में हम आगे विचार करेंगे कैसे मंत्र कारगर हो सकता है मंत्र निश्चित ही स्वप्न को तोड़ देता है और अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव सुसुप्ति और जहां सभी कुछ खो जाता है कोई विवेक ना रह जाता कोई होश नहीं रह जाता न बाहर का कोई होश ना भीतर का कोई होश जहां तुम सिर्फ एक चट्टान की भांति हो जाते हो गहन तंद्रा में लेकिन तुम देखो कि तुम्हारा जीवन कैसा उपद्रव होगा क्योंकि जब भी तुम गहरी तंद्रा में हो जाते हो तभी सुबह उठ तुम कहते हो कि रात बड़ी आनंद आई नींद आई थोड़ी देर सोचो कि तुम्हारा जीवन कैसा नरक होगा कि तुम्हें सिर्फ नींद में सुख आता है बेहोसी में भर सुख आता है बाकी तुम्हारा जीवन एकदम दुखी दुख है अच्छी नींद आ जाती तो तुम कहते हो काफी हो गए और नींद का अर्थ है बेहोसी लेकिन ठीक ही है तुम्हारे लिए काफी हो गया क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ चिंता तनाव और बेचैनी के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं उसमें तुम आराम कर लेते हो थोड़ी देर के लिए तो तुम समझते हो सब पा लिया जबकि वहां कुछ भी नहीं है नींद का अर्थ है कि जहां कुछ भी नहीं है ना बाहर का जगत है ना भीतर का जगत है जहां सब अंधकार में खो गया हां लेकिन विश्राम मिल जाता है विश्राम लेके भी तुम क्या करोगे सुबह तुम फिर उसी दौड़ में लगोगे विश्राम से जो शक्ति तुम्हें मिलती है तुम उसे नए तनाव बनाने में लगाओगे नई चिंताएं ढालोगे रोज तुम विश्राम करोगे और रोज तुम नई चिंताएं ढालोगे काश तुम इतनी सी ही बात समझ लो कि नींद में जब इतना आनंद मिलता है बेहोश तंद्रा में जब इतना आनंद मिलता है क्यों क्योंकि वहां कोई तनाव नहीं है, वहां कोई चिंता नहीं है वहां तुम भूल गए सब उपद्रो अगर बेहोशी में भी उपद्रव भूल के इतना आनंद मिलता है तो तुम सोचो जिस दिन उपद्रव खो जाएंगे और तुम होश में रहोगे उस दिन कैसा आनंद तुम्हें उपलब्ध हो सकेगा उसे हमने मोक्ष कहा है वो है वो वो निर्वाण ब्रह्मानंद है नींद में इतना मिल जाता है क्योंकि उपद्रव नहीं दिखाई पड़ते तो जब उपद्रव सच में ही खो जाते हैं तनाव सच में ही विसर्जित हो जाते हैं और तुम 24 घंटे उतने विश्राम में रहने लगते हो जैसी गहरी निद्रा में कभी कभी कोई व्यक्ति पहुंचता है जब वैसी 24 घंटा सतत तुम्हारी शांत स्थिति बनी रहती तब तुम्हें कैसे आनंद के राज्य का अनुभव नहीं होगा उसे थोड़ा सोचो क्योंकि तो समाधि सुसुप्ति जैसी है सिर्फ एक फर्क है उसमें कि वहां होश है तुलियावस्था सुसुप्ति जैसी है सिर्फ एक फर्क है कि वहां प्रकाश है और सुसुप्ति में अंधकार है समझो कि तुम्हें एक स्टेचर पर बेहोश अवस्था में इस बगीचे में लाया जाए सूरज की किरणें तुम्हें छुएंगी क्योंकि सूरज की किरणें बेहोश नहीं बेहोश तुम हो हवाओं के झोंके तुम्हारे ऊपर से गुजरेंगे हल्की थपकियां देंगे क्योंकि वे बेहोश नहीं बेहोश तुम हो फूल की पखरियों से गंध तुम्हारे नासापोटों तक आएगी क्योंकि फूल बेहोश नहीं है बेहोश तुम हो सुबह की पड़ी हुई ओस की ताजगी तुम्हें छुएगी क्योंकि ओस बेहोश नहीं है बेहोश तुम हो सब घटित होगा लेकिन तुम्हें कुछ भी पता नहीं दो घंटे बाद जब तुम होश में आओगे तुम कहोगे बड़ा विश्राम था इस विश्राम में उसओस का भी दान होगा फूल की गंध का भी सूरज की किरण का भी हवा के झोंकों का भी लेकिन उनका तुम्हें कुछ भी पता नहीं तुम बेहोश थे तब भी तुम लौट के होश में आके कहते हो बड़ा आया थोड़ी देर कल्पना करो कि तुम होश से बैठे हो फूल की गंध बरस रही सूरज की किरणें बरस रही होश ने सब ताजा कर दिया है सब नया कर दिया है हवाओं के झोंके वृक्षों में गीत पैदा करते तुम होश से भरे बैठे हो तब तुम्हारे आनंद सुसुप्ति में तुम वही पहुंचते हो जहां बुद्ध और महावीर और शिव जागृत अवस्था में पहुंचते हैं नींद में भी तुम सुबह थोड़ी सी खबर लाते हो कि बड़ा सुख था हालांकि तुम साफ नहीं कर सकते कि कैसा सुख था तुम कुछ बता नहीं सकते कुछ व्याख्या नहीं कर सकते कुछ स्वाद की खबर नहीं दे सकते नींद में गहरी लेकिन फिर भी तुम सुबह थोड़ी सी ताजगी लेके आते हो सुबह उठते हुए आदमी की जो रात गहरी नींद में सोया हो उसके चेहरे पर बुद्धत्व की थोड़ी सी झलक होती खासकर छोटे बच्चे जो कि सच में गहरी नींद सोते हैं क्योंकि तो जैसे जैसे तुम्हारी चिंताएं बढ़ने लगती गहरी नींद भी मुश्किल हो जाती छोटे बच्चों को सुबह उठते समय देखो इसके पहले कि उनकी नींद टूटे उनके चेहरे को देखो उस तो बुद्धत्व की की होती कहीं भीतर कोई आनंदपूर्ण घटना घट गट रही जिसका उसे होश नहीं लेकिन घटना घट गट रही सुसुप्ति में सब तनाव खो जाते लेकिन विवेक नहीं होता और समाधि में दुर्यावस्था में सब तनाव खो जाते हैं और विवेक होता है विवेक धन सुसुप्ति बराबर समाधि और तीनों का भोक्ता वीरेश कहलाता है जागृत को स्वप्न को सुसुप्ति को तीनों का भोक्ता, तीनों से जो पृथक है तीनों से जो अन्य तीनों से जो गुजरता है तीनों को जो भोक्ता है लेकिन तादात्म नहीं करता जो तीनों के पार जाता है लेकिन अपने को अन्य मानता है तीनों से भिन्न जो है वही वीरेश है। वीरय का अर्थ है वीरों में वीर है महावीर है वीर शिव का एक नाम है हमने महावीर उन्हीं पुरुषों को कहा जिन्होंने समाधि पाली हम महावीर उसको नहीं कहते जो गौरी गौरीशंकर पर चढ़ गया ठीक है साहस किया लेकिन गौरी गौरीशंकर कोई आखिरी ऊंचाई नहीं है हम महावीर उसको भी नहीं कहते जो चांद पर पहुंच गया साहस किया लेकिन चांद पर पहुंचना कोई आखिरी मंजिल नहीं हम तो वीरेश उसे कहते हैं महावीर उसे कहते हैं जिसने आत्मा को पा लिया जिसने परमात्मा को पा लिया क्योंकि परमात्मा से और ऊंचा गौरी शंकर कहा और परमात्मा से और आगे मंजिल कहाँ जिसने आखिरी पा लिया हम उसी को महावीर कहते हैं उससे कम पर हम राजी नहीं हैं क्योंकि चांद पे पहुंच के क्या होगा चांद पे पहुंच के सिर्फ और आगे पहुंचने के रास्ते खुलते हैं अब मंगल पे पहुंचना होगा मंगल पे पहुंच के क्या होगा अनंत विस्तार है हम महावीर उसे कहते हैं जो वहां पहुंच गया जिसके आगे अब पहुंचने को कोई जगह ना बची और क्यों कहते हैं महावीर उसे क्योंकि उससे बड़ा कोई दुस्साहस नहीं स्वयं को पालने से बड़ा कोई दुस्साहस नहीं उस बड़ी कोई साहसिक अभियान नहीं है क्योंकि उसके मार्ग पर जितनी कठिनाइयां हैं उतनी कठिनाइयां किसी मार्ग पर नहीं है उस तक पहुंचने में जितनी तपश्चर्या से तुम्हें गुजरना पड़ेगा और कहीं पहुंचने में वैसी तपश्चर्या से नहीं गुजरना पड़ता स्वयं की यात्रा सबसे दुर्भर यात्रा है वो खडक की धार शायद इसीलिए तुम स्वयं से भागे हुए हो और संसार में अपने को यहाँ वहाँ उलझा रहे हो शायद इसी कारण आत्मज्ञान की बात मन को पकड़ती भी है फिर भी तुम हिम्मत नहीं जुटाते कहीं कोई डर पकड़ लेता है कठिन है अकेले जाना होगा सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि दुनिया में सब जगह तुम किसी के साथ जा सकते हो सिर्फ एक जगह है तुम्हें अकेले जाना होगा वहाँ पत्नी साथ ना होगी भाई साथ ना होगा मित्र साथ ना होगा गुरु तक भी वहां साथ नहीं हो सकता सिर्फ इशारा कर सकता है बुद्ध ने कहा है बुद्ध इशारा करते जाना तुम्हें होगा और अकेले होने में डर लगता है और चारों तरफ इतने लोग हैं इतने सपने हैं सपनों में कई तो बड़े मधुर सपने उनमें बड़ा रस है उन सब को तोड़कर इस सब सपने के जाल को गिराकर सत्य की यात्रा पर थोड़े से दुर्लभ लोग निकलते हैं उनमें से भी बहुत से बीच यात्राओं से वापस लौट आते लाखों में एक उस यात्रा पर जाता है क्योंकि बड़ी कठिन है और लाखों जाते हैं उनमें से कोई एक पहुंच पाता है इसलिए हमने उस अवस्था को वीरेस कहा तीन के पार जो चौथा तुम्हारे भीतर छिपा है वही गौरी शंकर वहीं पहुंचना है और पहुंचने का रास्ता यह है कि तुम जागने में और जागो अभी तुम कुनकुने कुनकुने हो जलती हुई लपट हो जाओ जागरण की ताकि ये लपट स्वप्न में प्रवेश कर जाए स्वप्न में भी जागो ताकि स्वप्न टूट जाए स्वप्न तो में इतने जागो कि जागने की एक किरण सुसुप्ति में भी पहुंच जाए बस जिस दिन तुम सुसुप्ति में दिया लेके पहुंच गए तुमने वीरे होने का द्वार खोल लिया तुमने मंदिर पर पहली दस्तक दी आनंद आनंद है लेकिन बीच का मार्ग चलना ही पड़े कीमत चुकानी ही पड़े और जितना बड़ा आनंद पाना हो उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी की। सस्ता कोई सौदा नहीं हो सकता बहुत लोग सस्ते सौदे की कोशिश भी करते हैं। बहुत लोग शॉर्टकट खोजते हैं। उनको शोषण करने वाले गुरु भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि बस इससे सब हो जाएगा कि तुम ये ताबीज बांध लो कि तुम मुझ पर भरोसा रखो बस कि तुम दान कर दो पुण्य कर दो कि तुम मंदिर बना दो ये सब सस्ती बातें हैं इनसे कुछ हल होने वाला नहीं इनसे सिर्फ तुम धोखे में पड़ते हो यात्रा करनी ही पड़ेगी फिर और भी सस्ते मार्ग खोजने वाले लोग कोई गांजा पी के सोचता है समाधि लग गई कोई भंग खाकर सोचता है कि ज्ञान उत्पन्न हो गया हजारों साधु संयासी हैं गांजा अफीम भंग का उपयोग कर रहे हैं अभी पश्चिम में उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया क्योंकि पश्चिम में और भी और भी अच्छे मादक द्रव्य खोज लिए गए हैं, हसीस मारी एलएसडी, और भी वैज्ञानिक केमिकल खोज लिए गए जिनका तुम्हें एक इंजेक्शन ले लो और तुम समाधिस्थ हो गए एक गोली ले लो समाधि उपलब्ध हो गई जैसे तत्क्षण काफी तैयार की जा सकती है वैसे तत्क्षण समाधि भी तैयार की जा सकती है कास इतना सस्ता होता और काश नशे में खोने से कोई ज्ञान को उपलब्ध होता होता तो सारी दुनिया कभी की हो गई होती इतना सस्ता नहीं लेकिन सस्ते की खोज मन करता है मन चाहता है किसी तरह बीच का रास्ता कट जाए और हम जहां हैं वहां से हम सीधे मोक्ष में प्रवेश कर जाएं। बीच का रास्ता नहीं कट सकता क्योंकि इस रास्ते से गुजरने में ही तुम्हारा मोक्ष आएगा क्योंकि रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं है रास्ता तुम्हारा विकास भी है यही तकलीफ बाहर तो हो सकता है लंदन से हवाई जहाज उठता है सीधा बंबे उतर जाए बीच का रास्ता काट दिया है लेकिन लंदन से जो आदमी बैठा वो बंबई में वही आदमी उतरेगा जो लंदन से बैठा था कोई दूसरा आदमी नहीं उतर सकता उसमें कोई विकास नहीं हुआ ये यात्रा बाहर की है लेकिन तुम जहां हो यहां से मोक्ष में उतरने का कोई हवाई यात्रा नहीं हो सकती पर जो भी कहते हो सकती वो धोखा देते क्योंकि ये यात्रा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की यात्रा नहीं है एक जीवन स्थिति से दूसरी जीवन स्थिति में प्रवेश है। बीच के मार्ग से गुजरना ही होगा क्योंकि उस गुजरने में ही तुम निखरोगे जलोगे बदलोगे उस गुजरने की पीड़ा से ही तुम्हारा विकास होगा वो पीड़ा अनिवार्य है उस पीड़ा से गुजर बिना कोई वहां नहीं पहुंच सकता और तुमने अगर कोई संक्षिप्त रास्ता खोजा तो तुम सिर्फ अपने को धोखा दे रहे हो पश्चिम में संक्षिप्त की बड़ी तलाश है इसलिए महेश योगी जैसे व्यक्तियों का बड़ा प्रभाव है उस प्रभाव का कुल कारण इतना कि कि वो कहते हैं हैं हम जो कह रहे हैं ये जेट स्पीड है हम जो कह रहे हैं ये छोटा सा जो मंत्र है रोज पंद्रह मिनट कर लेने से तुम सीधे पहुंच जाओगे कुछ और करने की जरूरत नहीं न तुम्हारे आचरण को बदलने की जरूरत है ना तुम्हारे जीवन को बदलने की जरूरत है ना तुम्हें कुछ खोना है बाहर की दुनिया में कुछ करना नहीं है बस तुम्हें बैठ के पंद्रह मिनट विश्राम करके ये मंत्र का जाप कर लेना बस ये मंत्र सब कुछ है मंत्र कीमती चीज है पर सब कुछ नहीं और मंत्र से सपने काटे जा सकते हैं सत्य नहीं मिलता सपना काटना सत्य के मिलने के मार्ग पर एक हिस्सा है लेकिन मंत्र कोई दोहरा के कोई समझता हो कि सब हो गया कि कोई माला फेर के समझता हो कि सब हो गया तो वो बचकाना है वो अभी योग भी नहीं है समझ के भी योग नहीं पहुंचने की तो बात दूर है दुभर है मार्ग उस दुभर से गुजरना होगा और इसलिए सूत्र कहता है उद्यम चाहिए इतनी महान प्रत्न करने की आकांक्षा चाहिए अभिच्छा चाहिए कि तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दो मोक्ष खरीदा जा सकता है लेकिन तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दो तो ही इससे कम में नहीं चलेगा कुछ और तुमने दिया वो देना नहीं है वो कीमत नहीं चुकाई तुमने अपने को पूरा दे डालोगे तो ही कीमत चुकती है और उपलब्धि होती है आज इतना ही